अगर किसी आदमी को साइंस ना पता रहे तो फिर ये इलेक्ट्रिक गन तो किसी की जान खतरे में डाल सकता है टेंट की तरफ लौटते हुए रास्ते में विक्रांत ने दूसरे इलेक्ट्रिक गन को भी चलाने की कोशिश की लेकिन अब तक दूसरे गन ने भी काम करना बंद कर दिया था पानी में करंट नहीं दौड़ता है मुझे तो लगा की वहां कीचड़ में इलेक्ट्रिक गन से फायर करने पर वहां पर काफी तेज करंट पैदा होगा और वो सब उसमें झुलस उठेंगे लेकिन इसने तो कुछ काम ही नहीं किया कोई असर ही नहीं हुआ उन पर इसका नहीं विक्रांत तुम एक चीज बताओ नैना ने हैरानी के साथ सवाल किया ये बताओ तुम और मैं दोनों बगल बगल में थोड़ी दूर पर खड़े थे मैं तो पीछे नहीं देख पा रही थी लेकिन तुम तुम कैसे पीछे देख रहे थे तुम्हें कैसे पता चल रहा था कि वहाँ कोई आ रहा है और तुम बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस कैसे बता रहे थे अरे में साइड में खड़ा था ना वो तो जो तुम्हारे पीछे था उसे तो मैं देख ही ले रहा था न विक्रांत ने नैना की बात का तुरंत जवाब दे दिया तुम प्लस इलेक्ट्रिक बैटन यूज कर रहे थे न भले ही दोनों ओल्ड एक्सपर्ट्स को चलने में दिक्कत महसूस हो रही थी लेकिन फिर भी वो विक्रांत की कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रहे थे हाई वोल्टेज लो करंट जब तुम इस इलेक्ट्रिक गन से पानी में शूट कर रहे थे तब उसका करंट पानी के संपर्क में आते ही काफी बड़े रेंज में फैल जा रहा था क्योंकि तो वहां पर कीचड़ भी था तो तुम कह सकते हो कि वहाँ रजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा था इस वजह से वहाँ करंट कोई असर नहीं दिखा रहा था अब अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक देना है तो तुम्हें ना सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करना होगा बल्कि तुम्हें पोटेंशियल भी बढ़ाना होगा इसके बाद उन्होंने फिजिक्स के कुछ और रूल्स और टर्म्स विक्रांत को समझाना शुरू कर दिया विक्रांत ने भी उनकी पूरी थ्योरी समझने की कोशिश की अच्छा हुआ की हमारे पास प्लान भी था और नैना को पेड़ पर चढ़ा आता था वरना आज तो गए थे ओ, तुम बात को घुमाने की कोशिश मत करो समझे नैना ने साइड में चल रहे विक्रांत को कोहनी मारते हुए कहा तुम बताओ तुम्हें कैसे पता चला की पीछे कोई आ रहा है जबकि मुझे झट तो तो से, से, से दूसरा बहाना भी रख दिया अच्छा लेकिन झाड़िया हिलने से तुम्हे उनकी डिस्टेंस का कैसे पता लग रहा था वो कैसे जाना तुमने नैना ने तपाक से विक्रांत के आगे दूसरा सवाल रख दिया क्या नैना तुम भी यहाँ हम लोगों के हाथ इतना बड़ा क्लू लगा है और तुम इतनी छोटी सी बात लेकर बैठी हो हम लोगों को ओल्ड एक्सपर्ट्स मिल गए हैं नैना पहले इनसे इस केस की सारी डिटेल ले लो फिर ये सब पता करते रहना विक्रांत की ये बात नैना को भी इस वक्त ठीक लगी वाकई में इस केस को सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने बहुत पापड़ बेले ऐसे में पहले केस की तय तक पहुँचना जरूरी है फिर बाकी बातें तो बाद में भी हो सकती है नैना को खुद की तरफ देखता देख प्रोफेसर वीरेंद्र त्यागी ने हल्की सांस लेते हुए कहा यह बहुत लम्बी कहानी है अब सर कहानी चाहे लंबी हो या छोटी आपको सुनानी तो पड़ेगी विक्रांत ने कहा आप मेन मेन पॉइंट बताइए सबसे पहले ये बताइए कि ये साले उल्लू थे कौन और वहाँ अभी विस्फोट कैसे हुआ था बम धमाके में कोई मारा गया है क्या क्या वहाँ पुलिस वाले मारे गए है और हाँ वो मणिरत्न अय्यर मिस्टर अयर के बारे में आप लोग क्या जानते हो क्या कहानी है उसकी विक्रांत के सवाल सुनकर उन दोनों ओल्ड एक्सपर्ट के चेहरे का रंग उठ गया दोनों विक्रांत और नैना की तरफ किसी मासूम बच्चे की तरह से देख रहे थे जिसने कोई गलती कर दी हो वो दोनों लगातार कहा आप लोग थोड़ा जल्दी कीजिए जल्दी बताइए को, को पकड़ कर थोड़ा और तेजी से कदम बढ़ाते हुए कहा अभी ये लोग हमारे पीछे लगे हुए है तो उन लोगों के आने से पहले ही आप फटाफट सब कुछ बता दीजिए ये हम सभी के लिए बेहतर होगा बकवास बंद कीजिए और फटाफट सब बकना शुरू कर दीजिए विक्रांत ये तुम कैसी बातें कर रहे हो नैना ने, ने, ने विक्रांत को बीच में ही टोकते हुए कहा दोनों लोग तो खुद ही परेशान हैं और डरे हुए हैं तुम उनसे ऐसे बात करोगे तो फिर भला वो कैसे बोल पाएंगे ये, ये सब हमारी ही गलती है सब हमारी से हुआ है। तो त्यागी ने बोलना शुरू किया अगर हमने उस वक्त ये सबको बता दिया होता तो आज कुछ ना होता सब हम लोगों की गलती है हम गुनागार है ओ, मतलब आप लोग भी मकबरे में चोरी करने वाले ग्रोह के साथ मिले हुए थे विक्रांत ने गैस लगाने की कोशिश की ये सुनकर दोनों एक्सपर्ट चौंक गए तुम तुम लोग कौन हो तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग मकबरे के चोर थे प्रोफेसर वीरेंद्र ने सवाल किया देखे हम पुलिस वाले हैं अब आपको जो भी पता है वो सब कुछ बताना होगा चाहे आपकी कोई गलती है या नहीं इसमें कोई मतलब नहीं बस आप पूरी बात साफ साफ हमें बताइए नैरा ने उन्हें समझाते हुए कहा हाँ पुलिस मुकेश रस्तोगी ने हैरानी भरे लफ्जों में कहा जब आप लोग इतने पुलिस वाले साथ में थे तो उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया वहाँ गुरुजी ने इतने सारे पुलिस वालों को बम से उड़ा दिया ओ, इसका मतलब देवाशीष मुखर्जी को सही में मार दिया गया है विक्रांत मनी मन सोचने लगा गजब है बेचारा इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था और इन सारों ने देखिये हम अलग अलग ब्रांच से हैं हमें उनके बारे में पता नहीं था ना कहा आप वो सब छोड़िए और ये बताइए की वो गुरु कौन है हाँ वो कमीना छोटा पैकेट कौन है वो विक्रांत ने भी सवाल किया उसी ने इगतपुरी के मकबरे में चोरी किया था न उसने ही मणिरत्नम का मर्डर किया है प्रोफेसर त्यागी ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा सब हमारी गलती है हमारी मिस्टेक है सब तभी ये सब हो रहा है इसके बाद दोनों एक्सपर्ट्स ने बिना कुछ भी छुपाए सारी कहानी बता डाली उन दोनों ने विक्रांत और नैना को पूरी कहानी बता डाली सारी कहानी सुनने के बाद विक्रांत और नैना इमोशनल को उठे हालांकि उन लोगों ने पहले ही पूरे केस को लेकर अपना गैस लगाया था लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी ही अलग मालूम पड़ी ये सब उनकी सोच से भी बाहर था आज लगभग 20 साल पहले इगतपुरी के इसी जंगल में पुरातत्व विभाग के सेक्शन चीफ मिस्टर सुरेंद्र सिंह जंगल में खोजबीन करने के लिए अपनी टीम लेकर आए हुए थे ये लोग जंगल में पुरानी चीजों की खोज के लिए आए हुए थे उस वक्त यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि जंगल के भीतर कोई गुफा है जिसमें काफी पुराने जमाने के अवशेष पड़े हुए है सुरेंद्र सिंह के साथ ही उनकी टीम में मणिरत्न अयर प्रोफेसर बींदर त्यागी और मुकेश रस्तोगी भी शामिल थे जैसे ही ये लोग जंगल में घुसे यहाँ काफी जोरदार बारिश होनी शुरू हो गई। बारिश लगातार दो तीन दिन तक होती रही इससे इन लोगों को अपना काम करने में भी काफी दिक्कत हो रही थी लेकिन फिर भी किसी तरह से ये लोग गाँव वालों के बताए हुए जगह पर पहुंच गए और यहाँ पहाड़ी कोना के रेंज में स्थित उस गुफा के पास पहुँच गए जहाँ पर पुराने अवशेष होने की बात कही जा रही थी ये गुफा काफी अजीब सी थी इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा था लेकिन अंदर जगह बहुत थी अंदर जाने के बाद इस गुफा की चौड़ाई और ऊंचाई तकरीबन 10 मीटर से भी ज्यादा थी और यह गुफा काफी गहरी भी थी यहाँ तक कि अंदर जाने के बाद गुफा नदी से भी कनेक्टेड थी ये गुफा ऐसी जगह पर थी जहां पर आम लोगों का पहुंचना बहुत मुश्किल था। ये चारों तरफ से पेड़ झाड़ियों से ढका हुआ था बड़ी मुश्किल से ही कोई इसको ढूंढ सकता था खर किसी तरह से सुरेंदर और उनकी टीम ने इस गुफा को ढूंढ निकाला और गुफा के अंदर घुस इसकी पूरी जाँच भी की वहां से इन्हें काफी पुरानी चीजों के अवशेष भी मिले पुराने जमाने के औजार हथियार आदि काफी सामान उन्हें यहाँ से प्राप्त हुए थे इन लोगों ने यह भी पता लगा लिया था कि ये सब सामान नवाब हामिद खां के समय का है क्योंकि तो उनके ही राज्य में इस तरह के औजार बनाए जाते थे पुरातत्व विभाग वालों ने एक चीज और ये पता लगा लिया था कि इस गुफा में बहुत पहले कुछ लोग रहा भी करते थे उनके रहने का सबूत भी इन लोगों को मिला था सुरेंद्र तो सिंह ने उन लोगों की गुफा में रहने का कारण भी बताया था दरअसल उस नवाब हामिद खां के राज्य के आखिरी वक्त में उनके ऊपर किसी दूसरे राजा ने हमला कर दिया था और फिर उनके राज्य के लोगों ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ही जंगलों में शरण ले ली थी ये लोग कई सालों तक जंगल की इसी गुफा में छुपे रहे थे लेकिन जंगल में अक्सर बारिश होती रहती थी और यहाँ का माहौल इंसानों के रहने के लिए ठीक नहीं था बाद में यहाँ प्लेग या कोई दूसरी बीमारी फैल गई थी और फिर उनमें से कुछ लोग मारे भी गए थे बाकी के लोग जंगल छोड़कर भाग गए और फिर उनका कुछ पता ही नहीं चला तो उन अवशेषा कलेक्ट करने वहां पर सब कुछ सही चल रहा था ये लोग गुफा के बिल्कुल भीतर तक गए थे और वहाँ इन्हें अंदर नदी भी मिली थी सब कुछ सही चल रहा था लेकिन इस रिसर्च अभियान के आखिरी दिन पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया प्रोफेसर वीरेंद्र त्यागी ने बताया कि वहां गुफा के भीतर काम करते हुए ये लोग काफी थक गए थे और फिर वहीं गुफा में ही लेटकर आराम करने लगे। लग तभी ग्रुप के लीडर सुरेंद्र सिंह की नजर गुफा के छत पर पड़ी वहां छत पर कुछ अजीब सी चीज लटकी हुई थी तब उन्होंने वहां ध्यान से देखा तो पता चला कि वहां पर किसी की लाश लटकी हुई है वो गुफा कुछ इस तरह की बनी हुई थी जैसे मानव इंसान द्वारा बनाई गई हो वहाँ पर साइड साइड की तकरीबन 10 मीटर ऊंचाई की दीवार उठी हुई थी और ये छत से इस तरह मिली हुई थी कि जैसे मानो कि की इंसानों द्वारा कोई कॉरिडोर बनाया गया है ताज्जुब की बात यह थी कि साइड की दीवार काफी ऊंची थी और उस पर काफी फिसलन भी थी इसके बावजूद इतनी ऊंचाई पर वो डेड बॉडी पहुंची कैसे ये बड़ा सवाल था इस संशय को दूर करने के लिए सेक्शन चीफ सुरेंदर सिंह किसी तरह इक्विपमेंट की मदद लेते हुए वहाँ ऊपर तक चढ़े इसके बाद प्रोफेसर वीरेंद्र त्यागी और मुकेश रस्तोगी दोनों ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा हर कहानी का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और फिर वो लाश